आवश्यक तीन वाक्यों को सुना हम लोगो ने स्वामी महाराज ने बताया कि अकिन और अचाव हुए बिना शांति मिलेगी नहीं दूसरों के काम आए बिना करने का राग मिटेगा नहीं और प्रभु को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जगेगी नहीं तो ऐसा लगता है कि बाहरी विधि विधान हम लोगों का कुछ भी रहा हो कोई, कोई मंदिर में जाना पसंद करे कोई मस्जिद में कोई गिरजाघर में कोई गुरुद्वारे में कोई भी चिन्ह और प्रतीक और बाहरी जो भी कुछ हमने माना हो और उसका विधि विधान बनाया हो और उसका पालन करते हो इससे जीवन की अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता कोई भेदभाव नहीं हो सकता जब तक कि मौलिक बातों को हम स्वीकार न कर लें। मौलिक बात क्या है कि अकिंचन और अचा हुए बिना शांति नहीं मिलेगी तो शांति संपादन के लिए हम लोग भोजन का क्रम बदलने वस्त्र बदलने स्थान बदल लें किसी ने किसी प्रकार की क्रियात्मक विधि विधान को अपना लें सब ठीक है गलती कुछ नहीं है लेकिन अकिंचन और अचाह होना यह इतनी आवश्यक बात है कि सब कुछ करते हुए भी अगर अकिंचन और अचाह नहीं होंगे तो शांति नहीं मिलेगी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जय जैसे शांति की अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि जो तत्व अपने में पहले से ही विद्यमान है उसको तो उपजाया नहीं जाएगा और उसको प्राप्त नहीं किया जाएगा केवल उसके प्रकट होने की बात है अभिव्यक्त होने की बात है तो शांति भी अलौकिक तत्व है अविनाशी तत्व है और हमारे आपके अपने में अहम में बीज रूप से विद्यमान है केवल उसके प्रकट होने की बात है अथवा उसका अनुभव मुझे हो जाए इतनी सी बात है तो अनुभव क्यों नहीं होता तो अनुभव इसलिए नहीं होता कि अनेक प्रकार की भूलों को जीवन में हम रखते हैं जिनके कारण से तरह तरह की अशांति पैदा होती रहती है तो अशांति पैदा होती है और मिट जाती है जो पैदा होगा वो तो मिट तो अशांति उत्पन्न होती है इसलिए अशांति का नाश होता है अशांति उत्पन्न हो गई तो उसी में हम उलझ गए परिणाम क्या हुआ कि अपने ही में जो शांति विद्यमान है उसका आराम अपने को नहीं मिल रहा है तो महाराज जी कहते हैं कि अकिंचन और अचा हुए बिना शांति मिलेगी नहीं अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है जो किसी भी वस्तु पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं मानता है वो अकिंचन होता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो जो पूरा अचाह हो जाता है निष्काम हो जाता है तो उसको शांति मिलती है तो हम किसी भी मजहब के मानने वाले हो और किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी गुरु से दीक्षा ली हो किसी भी संप्रदाय के अनुयाई हो अगर कामना रखेंगे अपने दिल में और दुनिया की वस्तुओं पर अधिकार मानेंगे ममता रखेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी ये बिल्कुल सच्ची बात है तो आपको विधि विधान अभिष्ट है कि शांति अभिष्ट है क्या चाहिए अपने को शांति चाहिए आपको विशेष प्रकार की दवा खाने का आग्रह है कि रोग की निवृत्ति चाहिए रोग की निवृत्ति चाहिए तो विधि विधान और बाहरी बातों का आग्रह है हम लोगो को नहीं रखना चाहिए क्या करना चाहिए कि जिस परंपरा में हम लोग फाले गए हैं माता पिता और अभिभावक ने जो कुछ हमें सिखाया है सदाचार के नाम पर नैतिकता के नाम पर धर्म के नाम पर भक्ति पूजा पाठ के नाम पर जो कुछ उन्होंने सिखाया है तो वो जो अपनी परंपरा है उसका पालन करते हुए भी उसका आग्रह नहीं रखना चाहिए और दूसरों की परंपरा को छोटा अथवा गलत कभी नहीं समझना चाहिए तो अपनी परंपरा का आग्रह न रखें दूसरों की परंपरा के प्रति विरोधी भाव न रखे जो कुछ सीखा है जो कुछ उसमें अच्छा अब आपके विभेद के, के अनुसार मालूम होता है उसको भले पालन करते रहिए उसमें कोई खराबी नहीं पैदा होगी लेकिन अगर सचमुच आप शांति के अनुभव के द्वारा शांति के पार जो अलौकिक जीवन है उसमें अपना प्रवेश चाहते हैं तो आपको मानव जीवन की इस वैज्ञानिकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भाई अकिंचन और अचा पूरे बिना शांति नहीं मिलेगी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि रसोई बनाने का बड़ा इंतजाम होता है फिर बनी हुई रसोई को परोसने का एक विशेष विधि विधान होता है फिर जहाँ बैठ करके भोजन करेंगे प्रसाद पाएंगे उस स्थान का एक विशेष इंतजाम होता है तो सारा इंतजाम किसी का बढ़िया हो रसोई भी बहुत बढ़िया बनी हो और और सब बर्तन भी बहुत शुद्ध पवित्र साफ रखे गए हो ठीक तरह से सब गोज दिया गया हो अच्छी तरह से आसन भी लगा हुआ हो लेकिन अगर भोजन करके तृप्ति का अनुभव आपने नहीं किया तो उस सारी तैयारी का कोई विशेष अर्थ भूखे व्यक्ति के लिए है एक नहीं है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि, कि जो दृश्य जगत से अर्थात उत्पत्ति विनाश परिवर्तनशील दृश्य से कुछ भी अपने लिए पसंद करता है और उसमें से पाने की कामना रखता है तो बाहर से शांति की कितनी तैयारी करे उसे शांति नहीं मिल सकती तो इससे अपने लोगों को पाठ क्या लेना चाहिए तो पाठ यह लेना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में शांति एक मौलिक तत्व है और उसके आराम से हम लोग आज वंचित हो गए हैं उस आराम के लिए हम सब लोग तरस रहे हैं सबको चाहिए वो आराम तो वो कैसे मिलेगा तो ममता और कामना का त्याग करो तो मिलेगा ममता भी अपने को अच्छी लगती है और कामना पूर्ति का संयोग बना रहता है अनुकूल परिस्थिति तो कामना भी अच्छी लगती है परंतु उससे उत्पन्न होने वाली अशांति अच्छी नहीं लगती मैं क्यों कहती हूँ कि ममता अच्छी लगती है मैंने देखा है ऐसा आपके पास बहुत सामग्री है तो वो सामग्री आपके काम भले न आती हो। लेकिन आपके पास है और आपके अधिकार में है तो केवल इतना ही भीतर से महसूस करना कि इतनी सारी वस्तुएं मेरी हैं इन पर मेरा अधिकार है मैं जैसा चाहूं इनका उपयोग करूं जब चाहूं तब जिस किसी को चाहूं दे दूं तो केवल वस्तुओं पर अधिकार मानने मात्र से ही भीतर भीतर आदमी को अच्छा लगता रहता है थोड़ा आखने को आदमी बलिष्ठ अनुभव करता है थोड़ा स्वाधीन अनुभव करता है कोई बात नहीं मेरे पास ऐसी बहुत सामग्री है हम आपको दे सकते हैं हम जब चाहें तो काम में ले सकते हैं ऐस इस तरह से आप देखेंगे कि ममता व्यक्ति को अच्छी भी लगती है अगर केवल ममता के दोष से हमारे में विकारों की उत्पत्ति होती रहती सत्य से विचिन्न ही हम होते उस उसके कारण से किसी प्रकार का सुख नहीं मालूम होता तो बहुत जल्दी सब लोगों ने ममता का त्याग कर दिया होता लेकिन नहीं करते हैं फिर भी अब आप सोचिए हम लोग तो सब सत्संगी होकर बैठे हैं जीवन के सत्य पर विचार करने तो वस्तुओं को अपना व्यक्तिगत मानने से व्यक्ति को थोड़ा भीतर में बल मालूम होता है ऐसा आपने कभी अनुभव किया है, तो लगता है थोड़ा मेरे पास मकान है मेरे पास जमीन है, मेरे बैंक में इतना अकाउंट है मेरे बाल बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं, मेरे पास स्वस्थ शरीर है मेरे पास मोटर है छोटी छोटी बातों में हम लोग बिके हैं और क्या है तो इन सब चीजों पर मेरा अधिकार है ऐसा मानने से व्यक्ति को थोड़ा भीतर से बल मालूम होता है लेकिन कितनी दयानीय दशा है सोचो तो क्या तुम्हारे में अपने में कुछ नहीं है कि मोटर होने से तुम अपने को बलवान मानोगे मकान होने से तुम अपने को शक्तिशाली मानोगे पैसा होने से तुम अपने को विशेष मानोगे तुम्हारे में अपने में अपना बल कुछ नहीं है तो सोचने से तो लगता है ममता में जो फंसा हुआ व्यक्ति है उसके भीतर भी अपना बल अपनी सामर्थ्य अपना जीवन है अवश्य लेकिन उसका उसको पता ही नहीं चलता तो घबरा घबरा करके वो बाहर की वस्तुओं को पकड़ता रहता है इसलिए अपने जीवन की इस दशा को आप सामने रखकर सोचे तो बिल्कुल सच्ची बात है कि ममता रखकर ना कोई संसार के काम आता है और ना कोई अपना कल्याण कर पाता है इसलिए स्वामी जी महाराज ने शांति संपादन की विधि में बाहर की विधि कुछ नहीं बताई कि ऐसा आसन लगाओगे कि साउंड प्रूफ रूम बनाओगे कि इस प्रकार का अभ्यास करोगे तब शांति मिलेगी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा ये सब तो हरेक की अलग अलग परिस्थिति है कौन कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा वो तो व्यक्ति जाने लेकिन आंतरिक बात क्या है तो आंतरिक बात यह है कि ममता और कामना का नाश नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी शांति के नाम पर बाहरी विधि विधान खूब करते रहो और ममता और कामना का त्याग करने को न सोचो तो समय निकल जाएगा शांति नहीं मिलेगी एक बात हो गई दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरों के काम आए बिना करने का राग निकलेगा नहीं ये भी बड़ा भरी रहस्य है जीवन का कि जिस पर हम लोगों की दृष्टि जानी चाहिए ईश्वर को मानो चाहे मत मानो द्वैतवादी बनो अद्वैतवादी बनो साकार उपासक बनो निराकार उपासक बनो जो भी मन में आए जो भी अपने को रुचे पसंद आए सब ठीक है लेकिन एक खास बात है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो क्या है कि क्रिया में अपने को अच्छा लगता है कुछ न कुछ करना हम लोगों को पसंद आता है इसके भीतर रहस्य क्या है कि शरीरों के सहयोग से किसी न किसी प्रवृत्ति में जब हम लग जाते हैं तो प्रकृति प्रदत्त कार्य क्षमता जो अपने भीतर संचित है उसको खर्च करने का मौका मिलता है तो उसको खर्च करने में अपने को कुछ अच्छा लगता है मजा आता है अब करने का जो हिस्सा है वो अगर मैंने अपने सुख संपादन के लिए किया तो प्रवृत्ति में एक राग बन जाता है प्रवृत्ति में राग बन जाने का उदाहरण देखिए जैसे मुझको जीवन का सत्य आपकी सेवा में निवेदन करने का अवसर मिला अगर वक्ता होने का सुख मैं लेने लगूं, तो मैं सत्य का आ, सत्य के संबंध में चर्चा कर रही हूँ और बहुत संभव है कि सुनने वाले श्रोता भाई बहनों में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो इस सत्य की चर्चा को सुन करके लाभ उठा लेंगे और मैं जो बोलने के सुख में अपने को बांध लू तो मेरा कल्याण नहीं होगा समझ में आता है ये कहलाता है प्रवृत्ति का राग कुछ करने का राग तो करने का जो राग है कि करना अपने को अच्छा लगता है तो वक्ता होना अच्छा लगता है गायक होना अच्छा लगता है लेखक होना अच्छा लगता है वो तो किसी भी प्रकार का काम करने में अपने को एक सुख मालूम होता है तो उस सुख का भोगी जो है वो करने के राग से मुक्त नहीं होगा और करने का राग भीतर में रह जाएगा तो एक शरीर के नाश होने के बाद पुनः शरीर धारण करने की जरूरत बाकी रहेगी तो आवागमन चलता रहेगा और इस इस क्रम को अगर हम लोग ज्यादा लंबा बना देंगे अच्छा चलो दो चार जन इसी तरह से बिता लो फिर पीछे देखेंगे भजन पूजन पीछे कर लेंगे तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग लंबा बना लेंगे तो प्रकृति का ऐसा विधान है कि राज निवृत्ति की आज जो स्वाधीनता अपने में है वो घटती चली जाएगी रहेगी नहीं आज हम लोग फ्री हैं इस बात के लिए कि कि वक्ता कहलाने का सुख लेने के लिए बोलूं कि प्रभु के दिए हुए प्रकाश से श्रोता समाज की सेवा के लिए बोलूं कि मुझ में बोलने का राग था तो मेरे प्यारे श्रोता बनकर आए हैं मुझको वक्ता बना करके राग निवृत्ति का चांस देने के लिए तो मैं उनकी उपस्थिति जानकर उनकी हितयशिता जानकर उनकी सेवा में पत्र पुष्प के रूप में ये पूजा करके मैं उनकी प्रसन्नता का अपने अपने व्यक्तित्व में अनुभव करूं और बाकी दूसरा कोई अर्थ में रखूं अगर ये साधन बुद्धि से मेरा बोलना है तो बोलने का राग खत्म हो जाएगा अगर सुख बुद्धि से मेरा बोलना है तो किसी दिन ये कंठ बंद हो जाएगा स्वर यंत्र भंग हो जाएगा और मेरे भीतर बोलने की बातना शेष रह जाएगी तो मुख से मैं मुक्ति मुक्ति बोलती रही और बंधन लेकर मर जाऊंगी समझ तो में आता है इतना क्रिस्टल क्लियर ये बात है इतनी स्पष्ट बात है कि इसके आगे आपका कोई भी मत मजहब संप्रदाय विशेष विधि विधान अनुष्ठान कुछ भी आप ले आइए इस सत्य के खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको करने का राग अपने में रह गया तो जन्म मरण का बंधन खत्म नहीं होगा तो जी महाराज कहते हैं कि भाई इस राग से मुक्त हो जाओ अविनाशी जीवन तो तुम्हारे में विद्यमान ही है उसको प्रकट होने में देर क्या लगती है तो कुछ नहीं केवल तुम करने के राग में बंधे हो तो चुपचाप रहा नहीं जाता है ऐसा इसलिए होता है कि अपने में करने का राग है तो हाथ पांव देखने में आता है इसके भीतर जो स्थूल कर्म करने की शक्ति है वो देखने में आती है लेकिन अपने अहम में प्रवृत्ति के द्वारा सुख लेने की बात बासना जो है वो देखने में नहीं आती है लेकिन उसके रहते रहते अगर आप हाथ पांव मोड़ करके आंख बंद करके समाधि का आनंद लेना चाहेंगे तो नहीं रह सकेंगे कुछ देर कुछ देर शांत रहने का मजा आता है फिर कुछ देर काम करने का जी होता है तो काम करना अच्छा है जब तक ये शरीर है इस धरती पर आश्रय हम ले रहे हैं तब तक इस शरीर के द्वारा कुछ काम होता रहे तो अच्छा है लेकिन काम का राग अपने में रखना अच्छा नहीं है। तो तो क्या करना चाहिए? तो अपने सुख के लिए जब तक प्रवृत्ति में लगे रहोगे तब तक राग मिटेगा नहीं और पर लिए प्रवृत्ति में लग जाओगे तो राग मिट जाएगा तो जी महाराज ने कहा कि दूसरों के काम आए बिना करने का राग मिटेगा नहीं तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए अब हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आज से ही इसी क्षण से प्रवृत्ति की घड़ी सामने आवे तो हर प्रवृत्ति में अपने सुख के हिस्से को माइनस करके पारिवारिक और सामाजिक हित को प्रधानता दे लेना चाहिए अपने सुख की दृष्टि से कुछ मत करो पर हित की दृष्टि से जो कर सकते हो सो करो लेकिन 24 घंटे का समय करने ही के लिए मत रखो कुछ समय न करने के जीवन में निवास करने के लिए रखो अब दार्शनिक सत्य पर आ जाओ यहाँ तक तो वैज्ञानिक सत्य था अहम में अंकित हुआ प्रवृत्ति का राग जो है वह कुछ न कुछ करने के संकल्प का रूप धारण करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मन में उदित होता है फिर उसके वेग को हम लोग रोक नहीं सकते हैं तो क्रिया में लग जाते हैं ये सब हो गया अब इसके विपरीत हमको चलना है करने का यंत्र है इस यंत्र को चालित करके परहित की भावना से भावित हो करके सही प्रवृत्ति में कुछ समय लगा दीजिए लेकिन प्रत्येक सही प्रवृत्ति के बाद कुछ समय अपनी सहज निवृत्ति के लिए जरूर रखिए क्या होगा उसमें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतने दिन तक जो मैंने धूमधाम मचाई परिश्रम किया जीतोट परिश्रम किया और बड़ा उसमें सुख माना ये सब जो मैंने किया तो ये सब कुछ करने के बदले में विश्राम की योग्यता मुझ में आई कि नहीं किसी किसी व्यक्ति की परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि उसको इच्छा से और शक्ति से अधिक काम करने की जरूरत पड़ जाती है कभी तो कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो वो तो सोचता है कि मुझको तो इतना काम करना पड़ रहा है कि विराम ही नहीं मिल रहा है लेकिन आप समय बचा करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा समय विश्राम के लिए रख करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि परिस्थितियाँ तो विराम अलाउ करती हैं लेकिन अपने में योग्यता नहीं है विश्राम में रहने की ये पता चल जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा समय विश्राम संपादन के लिए रखना चाहिए और दो घंटे चार घंटे जितने घंटे भी आप काम करते हैं काम करने के बाद कुछ देर के लिए शांत रह करके सहज निवृत्ति का आनंद लेना चाहिए उसमें दार्शनिक सत्य क्या है तो उसमें दार्शनिक सत्य ये है कि, कि जो अपने में है और जो नित्य विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति श्रम से नहीं होती है विश्राम से होती है और व्याख्या करूं मैं श्रम के काल में शरीरों से तादात्म तोड़ना संभव नहीं है श्रम काल में श्रम केवल स्थूल अंगों से नहीं होता केवल मोटर ऑर्गन से नहीं होता केवल कारक अंगों से नहीं होता श्रम भीतर भीतर चिंतन के स्तर पर भी होता है आपके सामने कोई कठिन समस्या आ गई सुलझाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है भी आप थकते हैं कि नहीं जी? थकते हैं तो चिंतन के स्तर पर भी आदमी थकता है और कुछ साधक लोग स्वभाव से उपजने वाले चिंतन को रोकने की चेष्टा करते हैं तो उपजने वाले चिंतन को रोकने में भी आदमी थकता है कुछ देर तक जोर जबरदस्ती करके रोकते हैं और उसके बाद फिर स्नायु ढीले हो जाते हैं कुछ लोगों के सिर में यहाँ पर भार लगने लगता है कुछ लोगों के सिर में दर्द होने लगता है कुछ लोगों को तंद्रा और निद्रा आ जाती है ये सब मैंने सुना है साधकों के जीवन की बात में कह रही हूँ ग्रंथ से पढ़कर कथा नहीं सुना रही होता है तो स्थूल कर्म से भी थकता है आदमी सूक्ष्म चिंतन की प्रवृत्ति में भी थकता है और चिंतन को जबरदस्ती रोकने में भी थकता है इस तरह से उस पर थकावट आती है तो इन सब थकावटों से अपने को बचाइएगा आप तो एक बड़ा भारी उपकार आपका होगा गर्मी में जब तक लगे रहोगे स्थूल शरीर का संग आप छोड़ नहीं सकते चिंतन में जब तक उलझे रहोगे शरीर का संग आप छोड़ नहीं सकते व्यर्थ चिंतन को रोकने में जब तक लगे रहोगे तब तक मन का संग चिंतन का संग आप छोड़ नहीं सकते अब आप सभी समझदार लोग हैं पृष्ठभूमि आपकी काफी ऋच है सत्संग आपने सुना है इस इस इम्प्रेशन में इस धारणा में मैं आपके सामने निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने से इस बात का फैसला दीजिए कि जब तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर किसी भी स्तर पर शरीरों का संग छोड़ नहीं सकोगे तब तक और अशारीरी जीवन का अनुभव होगा जी नहीं होगा ना और के अनुभव के लिए चिंतन में लगे हैं हैं। कि चिंतन तो होने की साधना कर रहे हैं। मैं अमर आत्मा हूँ मैं अमर आत्मा हूँ मैं अमर आत्मा हूँ अरे भाई अमर आत्मा हो इसमें तो किसी को कोई संदेह हो, हो ही नहीं सकता लेकिन अमर आत्मा हूँ अमर आत्मा हूं इस चिंतन से भी जब छूट तो जिस जिसका चिंतन कर रहे हो वो तुम्हारा जीवन बन जाए ठीक है तो जीवन का दार्शनिक सत्य क्या है श्रम किया जाता है विश्राम के लिए और विश्राम में रहा जाता है अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए तो हमारी सारी जिंदगी की दौड़ धूप जो है वो कहाँ जाके खत्म होनी चाहिए जी? अविनाशी जीवन की प्राप्ति में उसके लिए केंद्र क्या होगा किस बिंदु पर जाके हम सारी प्रवृत्ति से मुक्त होंगे विश्राम में तो सारा श्रम हमारा किस दृष्टि से होनी चाहिए कि मुझ में विश्राम में रहने की योग्यता आ जाए सलाह क्या है संत की संत की सलाह ये है कि सुख स्वार्थ की दृष्टि से प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो राग निवृत्ति होगी नहीं और भीतर में करने की क्षमता तो है उसको खर्च करना जरूरी तो है लेकिन सुख स्वार्थ की दृष्टि को छोड़कर कर पर हित की दृष्टि से प्रवृत्ति करोगे तो करने का राग मिट जाएगा और राग रहित जीवन में योग की अभिव्यक्ति होती है राग और योग ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राग रहेगा तो योग का आनंद नहीं मिलेगा और राग मिट जाएगा तो सहज भाव से आप हो तो हो जाएंगे। जो तो यो तो जाता है वो भगवत तो तो भक्त हो जाता है उसके बाद कोई प्रयास शेष नहीं रहता दार्शनिक सत्य हो गया तीसरी बात बताई महाराज जी ने आस्तिकता का सत्य वह भी मनुष्य के जीवन का अनिवार्य पहलू है तो के का एक, एक, एक अनिवार्य पहलू है उसके बिना किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व पूरा होता ही नहीं है किसी भी स्तर का मनुष्य है अगर उसकी उसकी पर्सनालिटी को उसके व्यक्तित्व को लेकर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम का तत्व जरूर मिलेगा तो एक वो भी आवश्यक बात है जिस पर हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए तो उसमें क्या है कि जो जो आपके भीतर भाव पक्ष है श्रद्धा विश्वास का तथ्य है उसको विकसित कैसे किया जाए तो उसके लिए महाराज जी बताते हैं कि की प्रभु के समर्पित हुए बिना अखंड स्मृति और प्रियता जागृत नहीं होती है उनके समर्पित हो जाओ उनको अपना मानो उनसे अपना नित्य संबंध मानो तो जिससे अपना नित्य संबंध मानते हैं वो अपने को प्यारा लगने लगता है और जो अपने को प्रिय लगने लगता है उसकी स्मृति जागृत हो जाती है तो तो परमात्मा के लिए मेरे भीतर अखंड स्मृति और प्रियता उदित हो जाए तो इसी का नाम भजन है इसी का नाम भक्ति है और वो प्रियता और स्मृति ऐसी होती है ऐसी होती है परमात्मा की प्रियता परमात्मा के समान ही अविनाशी तत्व तो है परमात्मा की स्मृति परमात्मा के समान ही प्रियता प्रदान करने वाली है इसलिए स्मृति और प्रियता जब मनुष्य के अहम में उदित उदिशे कोई नया प्रयास नहीं करना पड़ता नई साधना नहीं करनी पड़ती अपने में स्वयं प्रेम स्वरूप ही है उसकी प्रियता से मेरा रोज रोज सिंचा जा रहा है उसकी प्रियता से हमारे अहम का गठन रक्षण पालन पोषण सब हो रहा है लेकिन मैं उसकी ओर देख नहीं रही थी मैं दृश्य जगत की ओर देख रही थी इसलिए उसकी उपस्थिति की मधुरता का स्वाद मुझे कभी नहीं मिला अब क्या हो गया कि अब मैंने इस बात को स्वीकार किया कि उस प्रेम स्वरूप जीवन के आधार उस परम प्रेमास्पद प्रभु को अपना मानकर उनके प्रति प्रेम भाव का अर्पण करना मेरी साधना है मेरा जीवन है ऐसा स्वीकार करके जिसने उनको अपना मान लिया और अपने को उनके समर्पित कर दिया उसमें अखंड स्मृति और प्रियता जागृत हो गई ये करना है अपने लोगों को एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक युवक आए ये इलाहाबाद की बात है कुंभ के मेले में महाराज जी ठहरे हुए थे जाते थे सक्षम होता था तो एक लड़का आया और कहने लगे कि बाबा जी आप मुझको भगवान दिखा सकते हैं कहा कि हाँ, मैं दिखा सकता तो बताइए है ने कहा तुम्हारे पीछे है तो लड़का ऐसा पीछे करके देखने लगा कहने लगा कि यहाँ तो नहीं है महाराज स्वामी ने कहा कि भैया तूने पीछे देखा कहा कर? ऐसे करके तुम तो फिर तो सामने ही देख रहे हो मैंने कहा परमात्मा तेरे पीछे है तू तो पीछे देख तो तुमको परमात्मा दिखाई दे तो पीछे देख ही नहीं रहा है। सामने ही दिख रहा है ऐसे भी किया? तो जहां देख रहा है वो तो तुम्हारा सामने ही हो गया पीछे कहाँ होगा तूने पीछे देखा ही नहीं ये ते तो तेरे पीछे ही है वो खड़ा और बड़ा बढ़िया शुक्र लिखा है महाराज जी ने जब तक संसार को पसंद करते हैं परमात्मा हमारे पीछे रहता है और जब हम उसको पसंद करते हैं तो वो हमारे सामने रहता है अर्थ क्या निकला कि जब तक बाहर बाहर कुछ देखना कुछ सुनना कुछ बोलना कुछ करना कुछ खाना पसंद आ रहा है मुझे तब तक मैं उसके विमुख हूँ उसकी विपरीत दिशा में देख रही हूँ इसलिए उसका पता ही नहीं चलता लेकिन जब ये बाहर की बातें नापसंद आ जाती हैं, तो दिखने पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं होता है सुनने पर भी उसका कोई असर नहीं होता है तो जब हम स्वयं अपने को अपने अंदर देखना पसंद करते हैं बाहर से अपने को विमुख कर लेते है तो आंखें खुली रहेंगी दृश्य दृश्य जगत दिखाई देगा लेकिन आपका उनसे लगाव नहीं रहेगा तब क्या होता है कि जब अपना अपना प्यारा अपना प्रेमास्पद अपने जीवन का आधार मुझमे विद्यमान है उसकी याद आने लगती है वृत्तियाँ अहम के साथ मिल करके उसमें जाकर समाहित हो जाती हैं। बड़ा आराम मिलता है बहुत शांति मिलती है बड़ा आनंद आता है और इस शब्द का प्रयोग स्वामी जी महाराज ने केवल केवल परमात्मा की स्मृति के लिए ही किया है बाहरी बातों के लिए नहीं क्योंकि इस शब्द का बड़ा भारी अर्थ उनके पास है तो वे कहते हैं कि देखो अगर संसार की कोई वस्तु तुमको चाहिए और उसकी याद तुम्हें आई तो वो वस्तु तुमसे बहुत दूर है उसको पाने के लिए काल अपेक्षित है परिस्थिति बनेगी तब मिलेगा इसलिए अगर वस्तु की याद आती है तो मनुष्य के भीतर अभाव सताता है बेबशीर सताती है बड़ा आ जाती है लेकिन जो तुम्हारे ही में विद्यमान तो है और तुमसे भी आगे तुमको अपनाने के लिए लालाय है उसकी याद जब आती है तो वह नित्य विद्यमान परमात्मा तत्काल ही अपनी विभूतियों से अपने सामिप्य से तुमको भर देता है तो देर नहीं लगती है तो परमात्मा से मिलन के लिए जन्म जन्मान करके अभाव को मिटाने के लिए अखंड स्मृति और प्रियता अनिवार्य तत्व है और अखंड स्मृति और प्रियता जागृत कैसे होती है तो उनको अपना मानने से और उनके समर्पित होने से तो जिन्होंने उनको अपना मान लिया उनमे स्मृति जागृत हो गई जिन्होंने अपने को उनके समर्पित कर दिया उनमें उनका आश्रय आ गया उनमें उनकी सामर्थ्य आ गई उनको उनकी उपस्थिति का अनुभव हो गया उनको उनके प्रेम की मधुरता का स्वाद मिल गया और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि, कि मैं मैं प्रभु विश्वासी हूँ मुझे प्रभु का प्रेम चाहिए मुझे प्रभु का सामिप्य चाहिए उनके मधुर रस का आस्वादन मुझे चाहिए तो ऐसा प्रभु प्रेम की प्यास के रूप में जो जो अहम है जिसमें जिसमे संख्या की कामनाएं निकल रही है वो संपूर्ण अहम ही प्रभु के प्यास प्रभु की स्मृति बन गयी है उसमें बड़ा आनंद छा जाता है उसकी सीमा समाप्त हो जाती है उसे विश्राम मिल जाता है और उसकी सीमा समाप्त जब हो जाती है तो वो स्वयं प्रेम स्वरूप ही हो जाता है और यही ईश्वर विश्वास के साधक की उपलब्धि है सर्वोच्च उपलब्धि है यही उसकी सिद्धि है तो हम सभी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं उनको यह उपलब्धि चाहिए कि नहीं चाहिए इसके अलावे और कुछ चाहिए तो मिल गया होता ये बात सच्ची है कि अगर मैं ईश्वर विश्वासी हूँ तो मेरे अहम में सिवाय प्रभु प्रेम की प्यास के और कोई कामना कोई ममता नहीं रहनी चाहिए लेकिन अभी तक अगर उस प्रेम रस से छक जाने की घड़ी इस जीवन में नहीं आई तो इसका मतलब है कि मैंने और भी संबंध रखा है और और भी कुछ चाहती ये उसका अर्थ निकलेगा तो अगर ऐसी दशा अपनी है है तो लाज शर्म की बात नहीं है, एक दूसरे से छिपाने की हमको आगे बढ़ाता है इसलिए मैं निवेदन करती हूँ की अकेले अकेले बैठ करके अपने को देखना और अगर ऐसी कोई बात मालूम हो तो उसी सामर्थ्यवान का सहारा लेकर उस बात को त्याग कर देने के लिए कटिबद्ध हो जाना तो मुझे और संबंध नहीं रखना है मुझे और कोई कामना नहीं रखनी है मेरा संपूर्ण अहम प्रभु प्रेम के प्यास के रूप में ही रह जाए इस बात की अभिलाषा भी उस प्रभु की करुणा के लिए पर्याप्त है आप में अभिलाषा होगी उनके में करुणा है तो काम बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी इस, इस मूल बात को स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के सामने रखा और कहा कि भाई उनको अपना माने बिना और उनके समर्पित हुए बिना इस स्मृति जगेगी नहीं प्रियता उदित होगी नहीं तो तीन बातें उन्होंने कही अकिंचन और अचाह हुए बिना शांति मिलेगी नहीं दूसरों के काम आए बिना करने का राग मिटेगा नहीं अर्थात जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी और प्रभु को अपना माने बिना उनके समर्पित हुए बिना अखंड स्मृति और प्रियता जगेगी नहीं अथा भक्ति नहीं मिलेगी